अब छिहत्तर हजार किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है डायबिटीज का कारण बनता है हृदय घात का कारण बनता है पैरालिसिस का कारण बनता है ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है अगर हम कैंसर के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 लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है तो इन कंपनियों का माल बिक रहा है बाजार में ये जो जहरीले कीटनाशक बना रही हैं, ये जो जहरीला खाद बना रही हैं, इनकी बिक्री धड़ाधड़ धर बढ़ती चली जा रही है 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों का एक रूपये का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रूपये में हो गई आपको सुनकर हैरानी होगी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 अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए आप जरा सोचिए 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है 1500 करोड़ रुपए की फसल को बचाने के नाम पर यह 1000 कंपनियां पांच लाख करोड़ रुपए का धंधा कर लेती ये सिर्फ पीटने की बात है आप सोचिए ना एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है भारत सरकार कहती है पंद्रह अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की अगर उस पर जहर ना डाला जाए एंडोसल्फान स्प्रे ना करें मेलाथियान स्प्रे ना करें एलडी कार्ब स्प्रे ना करें लिंडेन का स्प्रे ना किया जाए मोनोक्रोटोफॉस न डाला जाए डाइक्रोमेट ना डाला जाए, जाए सैकड़ों किस्म के जो कीटनाशक हैं जहरीले रसायन है ये अगर खेतों में ना डाले जाएं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 और समृद्धशाली देश बनाइए हमें चिकित्सा के संदर्भ में इस पर किस तरह से अपने दायित्वों को पूरा निभाना है और इस बेबसी से इस देश को बाहर निकालना है और जो मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनको किस तरह से हम निभा पाए इसी व्याख्यान के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भारत देश में आजादी आई 15 अगस्त 1947 को तो उस समय 10 करोड़ रुपए की दवाएं देश में इस्तेमाल होती थी आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आजादी जब आई इस देश में तो मात्र 10 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होती थी आजादी आने के लगभग चार पांच वर्षों के बाद 1952 तक आते आते सत्तर करोड़ रुपये की दवाएं इस्तेमाल होने लगी फिर पंचवर्षीय योजना पूरी हुई उन्नीस के आते आते इस देश में 110 करोड़ की दवाएं इस्तेमाल होने लगी फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी होते होते हमारे देश में करीब 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं और अब हमारे देश की सरकार बोलती है कि चालीस हजार करोड़ रुपए की दवाएं बाजार में इस्तेमाल हो रही हैं हमारी सरकार का यह कहना है कि ये 40000 करोड़ का जो व्यापार है दवाओं का ये वो है जिसके बारे में सरकार को जानकारी है जिसके बारे में हमारे देश की संस्थाओं को जानकारी है माने ये सफेद व्यापार है ये व्हाइट मनी का पैसे का व्यापार है और अगर इसमें ब्लैक वाला जोड़ दिया जाए जिसके बारे में सरकार को भी पता नहीं है तो उनका ये कहना है कि यह कुछ भी हो सकता है आंकड़ा अस्सी हजार करोड़ हो सकता है एक लाख करोड़ हो सकता है कुछ भी हो सकता है अब हमारे देश के बारे में आजादी के बाद पिछले तिरसठ वर्षों में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई विशेषज्ञों के दल गठित किए गए थे और हरेक विशेषज्ञों के दल को यह कहा गया था कि भारत देश की जरूरतों के अनुसार ये बताएं कि कितनी दवाएं बहुत जरूरी हैं इस देश के लोगों को सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में और इस बात की जांच कराई गई कि बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता जीवन रक्षक हैं बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं जीवन रक्षक हैं तो आपको सुनकर हैरानी होगी सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें एक दवाओं के नाम दिए गए और ये कहा गया कि ये एक दवाएं बहुत जरूरी है बहुत काम की है इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता ये तो बहुत आवश्यक है जीवन रक्षक है तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को यह निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप इन 117 सौ दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की है वो सरकार ने तय नहीं की थी हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी फिर क्या हुआ जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया और दबाव बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी न माने लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को यह पता चला कि 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं भारत की जलवायु के अनुसार भारत के वातावरण के अनुसार यहां के लोगों को होने वाले जो रोग हैं जो बीमारियां हैं उनके अनुसार आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर सबसे खराब बीमारियां जो हमारे यहां मानी जाती हैं जिनको जान बीमारी हम कहते हैं जैसे कैंसर है तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं एक सरकार ने फिर एक कानून बना दिया इस देश में कि जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से उसके ऊपर पहले से ये एक ऑब्लिगेशन होगा पाबंदी होगी कि इन एक दवाओं का उत्पादन उस, उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी तो जरूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ कानून की मदद से कानून के माध्यम से और धीरे धीरे भारत के लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध होने लगी आजादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक ज्यादातर जरूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी विदेशों से आती थी लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएं हो गईं जो बहुत जरूरी थी फिर हमारे बाजार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई पहले हमारे यहां नीति हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है किसी दूसरे के हाथ में है तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई प्लेग फैल गया अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भई ये सौ रुपए की दवा है हम तो इसको हजार में बेचेंगे दस हजार में बेचेंगे आपकी मर्जी है तो लीजिए नहीं है तो नहीं लीजिए तो सरकार के हाथ पर फूल जाएंगे ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सके तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की मैं इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्रीत्व काल में यह सबसे लंबी बहस चली हमारे देश की संसद में श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य यह था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं जीवन रक्षक दवाएं आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए यह उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं बाद में क्या हुआ उन्नीस सौ से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई जैसे जैसे कंपनियां बढ़ी वैसे वैसे दवाएं बढ़ी पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थी फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आई और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई जरूरत नहीं दूर दूर तक जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इेशनल कह सकते हैं इरेलीवेंट कह सकते हैं ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारे देश की सरकार का ये कहना है कि बाजार में चौरासी हजार फॉर्मुलेश जो बिक रहे हैं और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र एक दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए एक दवाएं जरूरी हैं आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए और बाजार में चौरासी हजार फॉर्मुलेशन बिक रहे हों तो किसी भी डॉक्टर को यह चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ तो डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों का यह कहना था कि ये जस्टिस साथी कमीशन की रिपोर्ट काफी पुरानी है अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियां आ गई हैं तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए तो भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए दूसरी सूची बना दीजिए जो भारत की आज की जरूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें एक दवाएं हैं उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर साढ़े हो गई है माने भारत की बीमारियों के लिए भारत के मरीजों के लिए भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो जरूरत है हमें वो साढ़े चार मात्र है माने साढ़े चार दवाओं में सर्दी खांसी जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है और डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों का ये कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सभी इलाकों में इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है एपिडेमिक्स इसमें नहीं है तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग डेढ़ बीमारियां हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां हैं सर्दी खांसी जुकाम जैसी साधारण है इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए चार से ज्यादा दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो WHO की एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि साढ़े चार दवाएं चाहिए भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है वो कहते हैं एक दवाएं काफी हैं अगर हम WHO की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो साढ़े चार दवाओं से ज्यादा इस देश को अब जरूरत नहीं है अब इस देश में चौरासी हजार फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर लेकिन ये बिक रहे हैं वास्तविकता यही है सच्चाई यही है जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है साढ़े चार से ज्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए फिर बाजार में चौरासी हजार दवाएं क्यों हैं तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए भारत में कुछ भी हो सकता है यहां भ्रष्टाचार करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं खराब कुछ करती ही नहीं है इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं उस चक्कर में चौरासी हजार फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रही हैं। ध्यान इस बात का दें कि मात्र साढ़े चार सौ की जरूरत है और चौरासी हजार बाजार में है तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं इ दवाएं इरेलीवेंट दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हजारों लाखों चिकित्सक हैं। और वो कड़ी क्या है ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाजार में उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है अगर चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाए तो आसानी से वो बिक नहीं सकती है तो इन कंपनियों को दवाओं के बिजनेस में हजारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे किसी भी व्यापार में हजारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10, 15, 20 से लेकर 50, 60 प्रतिशत तक बहुत अधिक तो 100 प्रतिशत तक चांदी का व्यापार करें प्लेटिनम का व्यापार करें कोयले का व्यापार करें लोहे का व्यापार करें स्टील का व्यापार करें हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं मेटल हैं उनका व्यापार करें किसी भी व्यापार में 10-20-50 प्रतिशत से लेकर 100-200 प्रतिशत के मुनाफे होते हैं लेकिन ये दवाओं का व्यापार इसमें मुनाफे 10-20-50 प्रतिशत में नहीं होते 20 बीस, बीस हजार प्रतिशत में होते दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं जैसे मैं नाम लेके कहूं एक फाइजर नाम की कंपनी है एक रोश नाम की कंपनी है वरो बेलकम नाम की कंपनी है ग्लेक्सको स्मिथलाइन बीचम नाम की कंपनी है ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब निकाला तो पता चला कि किसी भी दवा कंपनी का मुनाफा बीस से तो कम नहीं है 20 बीस हजार प्रतिशत के मुनाफे जो मूल दवा होती है जिसको आप बेसिक ड्रग कहते हैं वो बहुत सस्ती होती है जब उसके फॉर्मुलेशन तैयार होकर बाजार में आते हैं तो बीस हजार प्रतिशत मुनाफा तो बहुत सामान्य बात है उस पर वो बिक जाते मूल दवा हो सकता है सौ रुपए किलो की हो मूल दवा हो सकता है दो सौ ढाई रुपए किलो की हो लेकिन उससे तैयार फॉर्मुलेशन की एक एक टैबलेट बाजार में 20-25 रुपए से लेकर 200-500 हजार रुपए तक बिक जाएगी इतना बड़ा धंधे का मुनाफा माने इतने बड़े मुनाफे का यह धंधा है दवाओं का और इस मुनाफे के धंधे में उत्पादक कंपनियों को जब 20-20 हजार प्रतिशत का लाभ है तो वो इस लाभ का फिर बंटवारा करते हैं और वो बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है केमिस्ट और ड्रगिस्ट को वो बंटवारा जाता है फिर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सक हैं, उनके पास भी कुछ हिस्सा पहुंचता रहता है ताकि आप उनकी दवाएं लिखते रहें ताकि उनको वो सब दवाएं बेचकर मुनाफा होता रहे और इस तरह से ये सारा रैकेट तैयार हो जाता है अब इस पूरे रैकेट में जो पिस रहा है वो साधारण आदमी है गरीब आदमी है भारत जैसे देश के बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय एक करोड़ लोगों का देश है 115 करोड़ लोगों में चौरासी करोड़ लोगों की आमंदनी एक दिन में बीस रूपए से कम है जिस देश में चौरासी करोड़ लोग बीस रूपए से कम की आमंदनी एक दिन में कर पाते हों वहां के लोगों को दवाएं बेचना और वो भी महंगी दवाएं बेचना ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं यहाँ की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हो लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है महंगी से महंगी दवाएं ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35 प्रतिशत लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में हैं माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है जो आपके पास आ सकते हैं आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं होम्योपैथी में जा सकते हैं एलोपैथी होम्योपैथी बायोकेमिक आयुर्वेद मैग्नेट थेरेपी नेचुरोपैथी सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35 प्रतिशत लोग हैं पैंसठ प्रतिशत लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं कोई झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है वो ओझाओं के पास जा रहे हैं झाड़ फूंक करने वालों के पास पैंसठ लोग जा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है मजबूरी का मामला है क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी कॉमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है जरूरत की दवाएं साढ़े और फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं चौरासी हजार आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज बनाई गई स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई स्टीरिंग कमेटीज बनाई गई इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला कई बार संसद में यह हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है स्टीरिंग कमेटी हो सकती है दो चार साल वो रिसर्च करती है आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज्यादा हैं गैर जरूरी दवाएं बहुत ज्यादा हैं तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं कारण क्या है कि जो गैर जरूरी दवाओं को बनाकर बेच रहे हैं उनके भारत सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं क्योंकि ये बिना उसके संभव नहीं कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का बेकार की दवाओं का व्यापार करती है तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है कई बार तो यह देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया पता नहीं क्या लेन हुआ कैसी सेटिंग हो गई तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है एक ही रास्ता बचता है जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए यही एक अभीष्ट हो सकता है इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया हमारे देश में जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज्यादा हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि वहां फालतू की गैर जरूरी दवाएं और खतरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाजारों में मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाजार में वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाजारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूं बिल्कुल छोटा सा देश है भारत के एक शहर के बराबर का देश है उसका नाम है ब्रूनेई वहां पे प्रजातंत्र नहीं है राजाशाही है दुनिया में अभी भी कई देश हैं जहां पर राजा होता है ब्रूनई नाम का एक छोटा सा देश है वहां राजाशाही चलती है भारत में शायद हरिद्वार जिला ब्रूनेई से बड़ा होगा तो ब्रूनेई जैसे देश ने अपने नागरिकों के लिए कानून इतना सख्त बना रखा है कि वहां कोई भी कंपनी गैर जरूरी दवा नहीं बेच सकती फालतू दवा नहीं बेच सकती खतरनाक दवा नहीं बेच सकती तो जो दवाएं ब्रूनेई में बंद हैं नेपाल में बंद हैं बांग्लादेश में बंद हैं डॉट टोबेगो में बंद हैं, अफ्रीका के कई देशों में बंद हैं लेटिन अमेरिका के देशों में बंद हैं यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सालों से बंद हैं वो दवाएं भारत में धड़लने से बिक रही हैं और हजारों करोड़ रुपए का उनका मुनाफा है उन दवाओं का और लोग उनको खा रहे हैं और मौत की नींद में सोते चले जा रहे हैं हमारे देश की सरकार ने तिरसठ साल की आजादी में जितनी भी कमेटियां बनाई हैं दवा के क्षेत्र में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए सभी कमेटियों का एक निष्कर्ष कॉमन है वो ये कि भारत में गैर जरूरी खतरनाक और बेकार की दवाएं खाकर जितने लोग मर जाते हैं उतने लोग तो शायद इस देश में अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरते होंगे ये सभी कमेटियों का निष्कर्ष है और हर कमेटी ने भारत सरकार से एक ही बात कही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाए क्योंकि लोग जितने ज्यादा बीमारियों से मर रहे हैं शायद उससे भी ज्यादा गैर जरूरी और खतरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं ये भारत की स्थिति हर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में व्यक्त की है लेकिन दुर्भाग्य हमारी सरकार का और भला हमारे देश में इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का कि किसी भी कमेटी की इस बात को माना नहीं गया मैं कुछ दवाओं के नाम आपको सुनाना चाहता हूं जिनको दुनिया भर की सरकारों ने बंद कर रखा है जिन दवाओं को कोई खरीदता नहीं दुनिया में बेचता नहीं उनके अपने देशों में जहां की ये कंपनियां हैं वहां भी ये दवाएं बैन है और एक दो साल से नहीं बीस बीस साल से बैन है तीस साल से चालीस साल से बंद है वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं हजारों लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है कुछ नाम सुनाता हूं आपको एक दवा है उसका नाम है बाईप्राइड ये दुनिया में आयरलैंड फिलीपींस ओमान अमेरिका अर्जेंटीना कोलंबिया जर्मनी ब्रिटेन कनाडा ब्रूनेई जापान संयुक्त तरफ अमीरा अबू धबी जैसे पचासियों देशों में बैन है ये दवा लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है इसी तरह से सीफेक नाम की एक दवा है सिपिड नाम की एक दवा है सीसा है फिर सीसा प्राइड है फिर सीसा नॉर्म है फिर सीसा प्रो है फिर सीसा वॉल है फिर एस्प्राइड है फिर एस्प्राइड एम एस है फिर कैनोप्राइड है फिर मोटेन है फिर मोटिलैक्स है फिर मोटिकेयर है ऐसी पूरी लंबी सूची है एक दो नहीं हजारों दवाओं की जो भारत में धड़ल्ले से बिक रहे और हमारे देश की संसदीय समितियों ने समय समय पर सरकार के सामने ये रिकमेंडेशन की है कि इनको बंद कर दीजिए तत्काल बंद कर दीजिए सरकार कहती है हां अभी करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे साल भर होते हैं दो साल होते हैं और फिर भी धड़ल्ले से ये बिकती ही चली जाती है और भारत के लोगों को मौत के मुंह में धकेलती जाती है क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञों का इन दवाओं के बारे में कहना है कि ये दवाएं किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति को हृदय घात का शिकार बना सकती हैं किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून में जो भी कुछ मात्राएं हैं जैसे प्लेटलेट्स के काउंट हैं उनको अचानक से ऊंचा और नीचा करा सकती हैं, जिससे अंत में व्यक्ति मौत के ही मुंह में चला जाए और कई तरह के शरीर में विकलांगता की स्थिति पैदा कर सकती हैं। बीसियों किस्म की विकलांगता इन दवाओं से जुड़ी हुई है सबसे ज्यादा हृदय घात इन दवाओं से जुड़े हुए हैं फालतू में हृदय घात लाने में ये दवाएं सबसे आगे हैं दुनिया में लेकिन भारत में बिक रही है धड़ल्ले से दुख है दुर्भाग्य है हमारे देश के उन सभी मरीजों का जो इन दवाओं को खा रहे हैं और मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। सरकार को जब भी ये सवाल पूछा जाता है संसद में कि गैर जरूरी दवाएं खाकर बेकार की खतरनाक दवाएं खाकर हर साल कितने लोग मरते हैं सरकार कभी भी उनका ठीक ठीक आंकड़ा नहीं दे पाती है वो बात करते हैं हजारों में मरते हैं लाखों में मरते हैं जब सरकार को ठीक ठीक पूछा जाता है कि कितने लाख मरते हैं तो सरकार के मंत्री का जवाब होता है कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है आंकड़ा उपलब्ध नहीं है 1991 सौ इक्यानवे से दो तक सतत संसद की लोकसभा में यह प्रश्न पूछा जा रहा है हर साल कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता जो सरकार को एक ही सवाल रिपीट करते हैं करीब करीब हर सत्र में वो सवाल आ जाता है वो यही होता है कि भारत सरकार बताई गैर जरूरी दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई भारत सरकार बताए खतरनाक दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई सरकार कहती है आंकड़े उपलब्ध नहीं और आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो आंकड़े सरकार अगर जारी करे पूरे देश के सामने तो तमाचा सरकार के ही गाल पर पड़ता है इसलिए यह कहकर छुट्टी पाली जाती है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है हजारों में कभी बोल देते हैं लाखों में कभी बोल देते हैं लाख तो कुछ भी हो सकता है एक लाख से लेकर सौ लाख तक लाखों में आता है फिर उसके ऊपर एक करोड़ से लेकर सौ करोड़ तक करोड़ों में आता है फिर उसके ऊपर एक अरब से लेकर अरबों में आता है तो आंकड़े हजारों लाखों में सरकार के द्वारा बोले जाए तो वो शोभा नहीं देता लेकिन सरकार जान के ये सारी जानकारी छुपा के रखती है। और हमारे देश में जानकारी को निकालना सरकार के पास से बड़ा मुश्किल काम है कई बार सरकार क्या कह देती है कि कुछ जानकारी बहुत संवेदनशील है और उसको वो क्लासिफाइड बोलकर ऐसा कह देते हैं कि ये किसी को नहीं दी जा सकती एक कानून इस देश में चलता रहा बहुत लंबे समय तक जो अभी थोड़े समय पहले ही खत्म हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसमें कोई जानकारी डाल दी सरकार ने तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए वो जानकारी निकलेगी ही नहीं बाहर अभी थोड़े दिन से जब से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो ऑफिशियल सीक्रेट का मामला थोड़ा ढीला पड़ा है लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी कुछ जानकारी को संवेदनशील बोल के वो छुपा जाते हैं और बताते नहीं है लेकिन भारत की सभी समितियां जो संसद के द्वारा बनी मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो वो ये कहते हैं कि भारत में अपनी मौत जो मरने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा जहरीली दवाएं खाकर गैर जरूरी दवाएं खाकर मरने वालों की संख्या है इस देश में तो ये फालतू की दवाओं का जो व्यापार चल रहा है बहुत लंबी सूची है कभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो योग संदेश पत्रिका है इसमें हर एक अंक में इसको छापा जाए या अगर बन पड़ा तो भारत स्वाभिमान का कोई प्रकाशन ही इसके लिए निकाला जाए फालतू की गैर जरूरी खतरनाक दवाएं जो दुनिया के पचासियों देशों में बंद हैं वो यहां बिक रही हैं और उनका व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है कुछ और है इस दवाओं के नाम है एक्रोमाइसिन एक दवा चालीस साल से यूरोप और अमेरिका में बंद है यहां भारत में लंबे समय तक बिकती रही है फिर कभी बंद हुई सरकार के दबाव में तो दूसरे नाम से शुरू हो गई फिर दूसरे नाम पर बैन कराया तीसरे नाम से शुरू हो गई तीसरे नाम पर बैन कराया चौथे नाम से शुरू हो गई यहां तो इतनी बड़ी धांधली है हमारे देश के दवा क्षेत्र में कि एक दवा को सरकार ने जबरदस्ती ऑर्डर दे बंद भी कर दिया तो वही दवा को नाम बदल के बाजार में फिर उन्होंने उतार दिया थोड़ा मॉलिक्यूल में चेंज किया और उतार दिया फिर उसी को बाजार क्योंकि कंपनियों को यह लगता है कि अच्छा धंधा और अच्छा मुनाफा उनको जरूरी दवाओं के व्यापार में न हो के गैर जरूरी दवाओं के व्यापार में है तो उसको वो क्यों छोड़ें इसी तरह से एक्टीमॉल है एडोल है फिर हमारे पास अल्फा स्पिन है अल्फा ट्रिप है एल्जरिल है एक और दवा का नाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं याद आ गया निमूसुलट निमूसुलाइट के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हो चुके हैं कि यह बहुत खराब और खतरनाक दवा है यह जितने लोगों की जान बचाती है उससे ज्यादा तकलीफ में डाल देती है इसलिए स्वीडन ने इसको बैन किया सबसे पहले स्पेन ने इसको बैन किया डेनमार्क ने बैन किया नॉर्वे ने बैन किया फिर उसके बाद पुर्तगाल ने बैन किया फिर दुनिया भर के ऐसे पचासीयों देशों में यह नीमोसिलाइड बैन हो गई लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है और हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन श्लिप पर बहुत ज्यादा पैमाने पर पे लिख रहे हैं एनालजिन नाम की एक दवा आप जानते हैं दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सबसे ज्यादा ऑप्सल्यूट जिसको करार दे दिया कि इससे ज्यादा फालतू की और बेकार की दवा नहीं हो सकती है वो एनाल्जिन की हमारे देश में साल की बिक्री लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की है अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं यूरोप में जिस दवा को कोई पूछता नहीं लैटिन अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं एशिया के देशों में जिस एनाल को कोई पूछने वाला नहीं है आपको शायद मालूम होगा कि टैक्स बुक में से भी ये दवा बाहर हो चुकी है सालों साल पहले लेकिन भारत में इसका इतना बड़ा बाजार है एनाल का लगभग पैंतीस करोड़ पिछले साल का मैंने मार्केट पता किया सैंतीस करोड़ रूपये की बिकी है ये दवा और ये ऑफिशियल है आपको हर बार मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़े जो हैं वो सरकार जो रिलीज कर देती है जो अनऑफिशियल है गैर कानूनी तरीके से ये बना के बाजार में बेची गई होगी उसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते नीमूसलाइट का मार्केट जहां सब बंद हो रहा है दुनिया में यहां धड़ल्ले से चल रही है एनालिन का मार्केट जहां दुनिया में बंद है वो भारत में धड़ल्ले से चल रही है आपको बड़ी हंसी आएगी सुनकर कि अमेरिका की कई कंपनियां उनमें से एक कंपनी विशेष रूप से एक दवा यहां बेच रही है उसका नाम है विक्स भारत में एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने और वो सर्वे ये किया था कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं कौन सी है इसका एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था हम लोगों ने एक टीम बना के काम किया था पता चला कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट की दुकान से सबसे ज्यादा जो एक ब्रांड नेम बिक रहा है वो यही है विक्स गले की खिचखिच विक्स की गोली सर्दी खांसी जुकाम विक्स ले लो इसमें तो विक्स ले लो उसमें तो विक्स ले लो ऐसा धड़ाधड़ विज्ञापन ये करते हैं और सारे देश के लोगों का दिमाग ऐसे बनाया हुआ है कि सर्दी खांसी जुकाम सीधे विक्स में जाओ और गले की खिचखिच हो जाए तो विक्स खाओ तो इसके लिए विक्स लगाओ तो उसके लिए विक्स लगाओ अकेला एक ब्रांड नेम सबसे ज्यादा बिक रहा है फिर मैंने और हमारी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि अच्छा पता लगाओ ये जो विक्स का ब्रांड नेम है जिसको एक अमेरिकन कंपनी भारत में बेच रही है उस कंपनी का नाम है प्रोक्टर एंड गैम्बल यह कंपनी अपने देश में बेच रही है क्या इसको और यूरोप के देशों में बेच रही है क्या क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बुल का मार्केट तो दुनिया भर के देशों में है 56 देशों में व्यापार करती है पता चला कि अमेरिका में नहीं बिकता ये यूरोप में नहीं है फ्रांस में नहीं जर्मनी में नहीं स्वीडन में नहीं स्विट्जरलैंड में नहीं डेनमार्क में नहीं नॉर्वे में नहीं आयरलैंड में नहीं स्कॉटलैंड में नहीं इंग्लैंड में नहीं किसी भी देश में जो नहीं है उनका ब्रांड वो भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला उनका ब्रांड है प्रॉक्टर एंड गैम्बुल के एक अधिकारी को मैंने पूछा था कि आपके जितने भी ब्रांड हैं भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कौन देता है तो उनका बाकी तो घाटा देते हैं मुनाफा तो खाली विक्स देता है बाकी तो घाटा देते हैं मुनाफा तो विक्स देता है तो बाकी का घाटा विक्स के मुनाफे से वो पूरा कर लेते हैं और इतने धड़लने से सारे देश में यह बिक रहा है इसी तरह की बहुत सारी दवाएं हैं बाजार में जिनको हमारे देश में टेलीविजन के विज्ञापनों के माध्यम से रेडियो के विज्ञापनों के माध्यम से अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ये कंपनियां बेच लेती आप जानेंगे कि दुनिया भर के देशों में ये कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप नहीं कर सकते ना टेलीविजन पे ना अखबारों में ना पत्रिकाओं में लेकिन भारत में धड़ल्ले से टेलीविजन पे भी विज्ञापन है पत्रिकाओं में भी है अखबारों में भी है रेडियो पर भी है और कानून है उसके बावजूद ये है आपको सुनकर हैरानी होगी कि कानून है उसके बावजूद ये है कई देशों में कानून थोड़े सख्ती से लागू होते हैं सिंगापुर जैसा छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में है कानून वहां भी है कानून भारत में भी है लेकिन सिंगापुर में मजाल क्या को कोई कंपनी टेलीविजन पे अपना विज्ञापन कर दे किसी दवा का और वो वहां मार्केट में रह पाए सवाल ही नहीं उठता छोटा सा देश है इतनी सख्ती से इस कानून को लागू करता है लेकिन हमारा इतना बड़ा देश इतना बड़ा लोकतंत्र इतनी बड़ी सरकार इतनी बड़ी फौज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस की इसको लागू ही नहीं करा पाती तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हजारों की संख्या में फालतू में बाजार में बेची जा रही हैं तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं आपकी बहुत बड़ी भूमिका मैं इस काम में देखता हूं और वो भूमिका यह है कि आप एक संवेदनशील चिकित्सक होने के नाते एक बुद्धिमान चिकित्सक होने के नाते अपने जीवन में एक संकल्प छोटा सा कर लीजिए कि मैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर किसी भी मरीज को फालतू की एक दवा भी नहीं लिखूंगा और ऐसी कोई दवा नहीं लिखूंगा जो भारत के मरीज के लिए जरूरी नहीं है लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए बाजार में अगर आप इतना सा एक छोटा काम कर देंगे तो इस भारत देश के लोगों का हजारों करोड़ रुपए बच जाएगा लोगों का तो बची जाएगा वो भारत देश के लोगों की जिंदगी भी बचाएगा उनका जीवन बचाएगा तो आप अगर अपने मन में एक संकल्प ले लेते हैं ये बहुत पवित्र संकल्प होगा जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा कम नहीं करेगा आपके सम्मान को मरीजों के दिल में बहुत गहरा स्थान देगा आप उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे अगर एक छोटा सा काम आप कर ले मैं आपको एक उदाहरण दे इस बात को कहूंगा स्वीडन नाम का एक छोटा सा देश है स्वीडन नाम के देश में 1980 के दशक में थोड़े से कानून में ढीलापन आ गया और विदेशी कंपनियों ने मार्केट को भर दिया वहां स्वीडन के बाजार में अंधाधुंध गैर जरूरी दवाएं फालतू की दवाएं बाजार में आ गई जिन दवाओं से लोगों की मौत हो रही थी ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बिकने लगी एक दवा है उसका नाम है क्विलोक्यूनोल ये जो है सबसे ज्यादा 1980 के दशक में स्वीडन और आसपास के देशों में बेची जा रही थी और एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इस दवा के धंधे में लगी हुई थी स्वीडन में एक बहुत संवेदनशील चिकित्सक ने झंडा उठाया बहुत संवेदनशील चिकित्सक उन्होंने एक झंडा उठाया उनका नाम था डॉक्टर ओले उन्होंने कहा कि हमारे देश के बाजार में स्वीडन तो बहुत छोटा सा देश है कोई बहुत बड़ा देश नहीं है आबादी बहुत कम है भारत के एक जिले से भी छोटा है लेकिन वहां के एक संवेदनशील चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर ओले उन्होंने ये झंडा उठाया कि मेरे देश के लोगों को ये फालतू की दवाएं खानी पड़े लीवर खराब हो उनका किडनी खराब हो जाए मौत के मुंह में चले जाए लाखों करोड़ों रूपया स्वीडन से विदेशों में हस्तांतरित हो जाए ये तो नहीं चलने दूंगा तो उस एक चिकित्सक ने स्वीडन के चिकित्सकों को समझाना शुरू किया धीरे धीरे एक संगठन बना उस संगठन में 3000 डॉक्टर शामिल हो गए और 3000 डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर ओले के साथ एक संकल्प ले लिया उन्होंने संकल्प लिया 3000 डॉक्टरों ने कि हम में से कोई भी दवा कंपनी की कोई भी दवा इसलिए नहीं लिखेगा कि वो मार्केट में है हम दवा लिखेंगे तब जब मरीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अगर जरूरत नहीं है तो मरीज को कहेंगे कि आप बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं और आप अपने जीवन में इतना इतना सा कर लीजिए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरी दवाओं का ही प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे फालतू गैर जरूरी दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन पूरी तरह से खत्म कर देंगे और उन्होंने क्यूलोकिनोल से शुरूआत की आप जानते हैं क्यूलोकिनोल के जैसी नजदीकी एक दवा है मैक्साफॉर्म और एक है एंट्रोबायोफार्म तो मैक्साफार्म एंट्रोबायोफॉर्म क्यूलोकिनॉल उन्होंने एक लिस्ट बनाई और 3000 डॉक्टरों के सभी क्लिनिक में वो लिस्ट चिपका दी गई और सभी डॉक्टरों को कहा गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें परिणाम यह हुआ 1980 में यह आंदोलन शुरू हुआ उन्नीस तक आते आते स्वीडन के बाजार से सारी गैर जरूरी दवाएं बिकना बंद हो एक चिकित्सक ने हिम्मत दिखाई उसने अपने सहयोगी चिकित्सकों को तैयार किया उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाया ज्यादा सेंसिटाइज किया इंटेलिजेंसी तो सभी चिकित्सकों में होती है सेंसिटिविटी बढ़ने की बात है संवेदनशीलता उनकी बढ़ती गई बढ़ती गई और एक दिन आकर उन्होंने संकल्प ले लिया फिर उनका दूसरा संकल्प ये था कि हम 3000 डॉक्टरों का ये जो संगठन है इस संगठन में आगे भी दूसरों को शामिल करते रहेंगे अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई अब वो संस्था वहां काम करती है उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्दिक कंट्रीज जो कहे जाते हैं इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और खतरनाक दवा उनके बाजार में बिक नहीं सकती क्योंकि उसका वो प्रेस्क्रिप्शन करते नहीं है सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच दे परेशान हो चुकी हैं बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं है। लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं उनकी इज्जत उनका सम्मान वहां के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना कमीशन देना बंद किया वो तो आपकी कमाई कम हो गई तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज्यादा बढ़ गई क्यों तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे आशंका करते थे अब वो भी भरोसा करने लगे हैं इसलिए हमारे पास अब ज्यादा पहले से मरीज आने लगे ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का आपकी अपनी निजी आमंदनी के बारे में बताइए वो कहां पहुंचिए तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमंदनी साढ़े गुनी बढ़ गई है क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज्यादा मरीज आ रहे हैं और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं तो आसपास के 20-22-25 देशों में मेरी विजिट होती है और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को जरूरत है मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है हमारी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की जरूरत है बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरूआत करिए और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की गैर जरूरी बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे डिसकरेज करेंगे तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है हजारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है जिसमें हजारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं ये एक झटके में टूट सकता है हमारी सरकार तो इस चक्र को तोड़ नहीं पाएगी जब तक कि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो बहुत ईमानदार हो और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिए कटिबद्ध हो ऐसी कोई सरकार आ जाए तो वो एक झटके में कर सकती है लेकिन जब तक वो सरकार नहीं आती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हम अपने जीवन से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। मुझे आपसे ये एक बात कहनी है कि फालतू की गैर जरूरी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए आप अपने कॉन्शियस से अपने अंतरात्मा से ये पूछ लीजिए कि जिन दवाओं को मैं मेरी पत्नी को नहीं लिख सकता मेरी बेटी को नहीं लिख सकता मेरे भाई को नहीं दे सकता मेरी माँ को और पिता को जो दवाएं मैं नहीं खिला सकता वो दवाएं किसी दूसरे मरीज के लिए मैं क्यों लिख एक ही पैमाना बनाए अगर आप अपने जीवन में कि मैं जिन दवाओं को मेरे माता पिता को नहीं लिख सकता भाई बहन को नहीं लिख सकता पत्नी बेटी और को नहीं लिख सकता मेरे बच्चों को जो दवाएं मैं नहीं दे सकता वो दवाएं मैं किसी भी मरीज के लिए क्यों लिखूं खुद बीमार हो जाओ तो खुद नहीं और आप भी नहीं ले सकते ये भी सही बात सही तो आप जो दूसरों को वैसा ही मानने लगे जैसे आप हैं आपके परिवार जैसे ही सब हैं अगर हम अपने आप में ही पूरे समाज की छवि देखना शुरू करें और पूरे समाज की छवि अपने परिवार में देखना शुरू करें कि ये मरीज भी मेरे भाई बहन सरीखे हैं मेरे माता पिता सरीखे हैं मेरे बेटे बेटियां सरीखे हैं तो आपके हाथ रुक जाएंगे आप वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे और उसी दिन से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और वो नया अध्याय आपको हो सकता है भारत का डॉक्टर ओले बना दें भारत में कोई दूसरा तीसरा चौथा ऐसा क्रांतिवीर पैदा कर दे मैं आपसे कहां से शुरू करें इसको तो एक सरल संकेत करना चाहता हूं हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है हॉर्लिक्स है प्रोटीन एक्स है बोर्नबिटा है मोल्टोवा है फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं यहीं से शुरुआत करिए क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है आप पूछेंगे क्यों जी बूस्ट में जो कुछ है प्रोटीनेक्स में जो कुछ है बोर्नबिटा में जो कुछ है मोल्टोवा में जो कुछ है वो पता है तीन सौ रूपये किलो का है ढाई सौ रूपये किलो का है दो सौ अस्सी रूपये किलो का है साढ़े तीन किलो का है चार सौ किलो का अब चार सौ किलो का साढ़े तीन किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं उससे अच्छा यह है कि उसको कह दीजिए चालीस रूपए किलो की मूंगफली खा लो मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो कुछ जौ ले लो कुछ चना खा लो चना तो बीस रुपए किलो में उपलब्ध है मूंगफली चालीस रुपए किलो में उपलब्ध है जौ का सत्तू हिंदुस्तान में पंद्रह सत्रह रूपये किलो में उपलब्ध है गुड़ ले लो थोड़ा सा तो गुड़ मूंगफली खा लो गुड़ चना खा लो गुड़ जौ का सत्तू खा लो चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो आसानी से उपलब्ध है बड़ी कीमत नहीं है इनकी बहुत सस्ती कीमत में तो ये तो सब चीजें चार और अगर किसी की हैसियत है कि वो 400 रुपए किलो का हेल्थ हेल्पॉनिक खा सकता है तो उसको कह दो चार सौ किलो का बादाम ही खा लो कचरा तो क्यों खा सकता दो सौ किलो का काजू खा लो काजू नहीं है तो बादाम मुनक्का किशमिश मखाने जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्ध है वो खिला दो और फालतू में बहुत सारे टॉनिक इस देश में हैं जैसे एक डेक्सोरेंज नाम का टॉनिक बिक रहा है इस देश में धड़ल्ले से बिक रहा है खून की कमी के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश में तो डेक्सोरेंज जो खा रहे हैं या आप उनको कभी कह रहे हैं या दूसरे डॉक्टरों से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसका ला रहे हैं तो उनको कहिए भैया खून की ही कमी खत्म करनी है तो अनार का रस पी लो जो डेक्सोरन से बहुत सस्ता पड़ता है इस देश में आंवला का रस ले लो एलोवेरा का रस ले लो गिलोय का काढ़ा बना के पी लो गिलोय का सत ले लो ये सब खून की कमी को खत्म करने वाले हैं। गाजर ले लो अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हो उतना सेब में भी नहीं केला है अमरूद है भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर है केले हाँ केला सस्ता है अमरूद सस्ता है आंवला सस्ता है ये सब है तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट राहुल द्रवण की शक्ति बूस्ट तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट धोनी की शक्ति बूस्ट तो वो रोज देख रहा है टीवी पे क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है तो बूस्ट खाके ही संभव है और उन्होंने बचपन में कभी नहीं खाया और मजे की बात ये है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया न सहवाग ने कभी बूस्ट खाया न धोनी ने खाया न किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे और ये साधारण चीजें खा के ही ताकतवर बने और इनके क्रिकेट के शॉट इतने ताकतवर हैं। साधारण परिवारों में पैदा हाँ इनमें से एक भी ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है जो चांदी की चम्मच लेके किसी करोड़पति के घर में पैदा हुआ हो जो बूथ खाने की हैसियत रखता हो ये तो सब साधारण परिवारों के लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे वाले तबके में पैदा हुए सब क्रिकेट खिलाड़ी हैं इनका जीवन परिचय आप उठा के देखेंगे और पता चलेगा कि ये तो केला खाके अमरूद खाके चना खाके सत्तू खाके जौ खा के ताकतवर बने हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से तो पूछा गया कि यह ताकत कहां से आई है तो उसने कहा केले में से आई है बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आइए तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला उसने कहा केले में से आई है मैं बचपन से केला खाता हूं और बोरिस वेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच में खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख ले के लेके जाता हूं मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार तो वो कहता है जी कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं दो केले खा लेता हूं फिर खेलता हूं फिर दो केले खा लेता हूं फिर खेलता हूं फिर दो केले खा लेता हूं उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ ट्रॉनिक्स का उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूं खाने के लिए थोड़ी करता तो केला पैसे पैसे बेकर, के <laughs> तो बेकर जैसा मजबूर टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक तो कोई दे नहीं पाया बॉल में वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी जिंदगी में साधारण चीजें खाकर असाधारण बने हैं क्योंकि पोषकता उन्हीं चीजों में है जो सस्ती है बहुत महंगी चीजों में पोषकता नहीं है हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं, उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा जितना ज्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है खूब दवाएं लिख रहा है एक छोटी बीमारी के लिए पंद्रह सोलह दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है ये वायरस आप निकाल दीजिए ये वायरस निकालने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी किसान मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं नहीं लगा दो आप जरूरत नहीं है फिर भी लगा दो चाहे पानी का ही लगा दो आप तो उसको मन में संतोष हो जाए लेकिन वायरस ऐसा घुस गया मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए उनको एजुकेट भी कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है हेल्थ फैसिलिटीज तो काफी कुछ हो गई है अब इस देश में बहुत सारे चिकित्सालय हैं बहुत सारे डॉक्टर हैं बहुत सारी दवा की दुकानें हैं लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है और उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं हमारे देश की सरकार ने पिछले साल एक आंकड़ा दिया जो बहुत दिल दहलाने वाला है पिछले साल भारत देश में पचास लाख बच्चों की मौत हुई डायरिया से भारत सरकार का कहना है डायरिया से पचास लाख बच्चे मर गए और सरकार का कहना है कि एवरेज माने औसतन हर साल डायरिया से 50 लाख बच्चे मरते हैं किसी साल छियालीस लाख होते हैं किसी साल चौवन लाख हो जाते हैं किसी साल बावन लाख किसी साल 48 लाख पिछले कई वर्षों से यह एवरेज निकल रहा है कि 50 लाख बच्चे डायरिया से मरते सभी चिकित्सक इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि डायरिया बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होने लायक बीमारी है बस इसमें एजुकेशन की जरूरत है शायद इसमें दवा की इतनी जरूरत नहीं है लेकिन एजुकेशन की जरूरत है और वो एजुकेशन साधारण सा किसी भी गरीब आदमी को आप कह दो कि भैया डायरिया हो गया तुम्हारे बच्चे को नींबू की शिकंजी बना लो उसमें थोड़ा नमक डाल के बच्चे को दो दो चम्मच पिलाते रहो पांच पांच सात सात दस दस मिनट से तो डायरिया तो ठीक होगा ही बच्चा मरेगा भी नहीं इतनी आसान बात है परम पूजनीय स्वामी जी एक नुस्खा बताते हैं जिसको आप जरूर उपयोग करिए कि कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पिला दीजिए फटने से पहले एक खुराक में ही इतना गहरा असर आता है कि दवाओं की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो उस देश में पचास लाख बच्चे हर साल मर जाए डायरिया से ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस देश को भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में चालीस हजार बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से अब चालीस हजार बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हो विटामिन ए की कमी से तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी एजुकेशन की जरूरत है जिस भारत में गाजर पैदा होती हो जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो जिस भारत में दही हो जिस भारत में पनीर हो जिस भारत में मूंगफली हो वहां के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहां के बच्चे अंधे हो जाए विटामिन ए की कमी से और वो भी एक दो नहीं चालीस हजार और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये चालीस हजार बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के या पचास लाख बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं ये रिपोर्टेड केसेस हैं अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना वो और भी बड़े हो सकते हैं तो ये दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज इस देश में मिलती है बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है दही नहीं है पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहां जानवरों की संख्या नहीं है वहां पर विटामिन ए की कमी से हजारों बच्चे अंधे हो जाए तो एक बार को समझ में आता है भारत जैसे देश में जहां प्रचुर भंडार है सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है वहां अगर हजारों बच्चे चालीस हजार अंधे हो जाएं, तो ये बहुत दुख होता है धक्का लगता है दिल को आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला आसानी से उपलब्ध है दस बारह पंद्रह रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन है लेकिन लोग चाहे तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का अब हमारे पास प्रकृति ने दिया भगवान ने दिया विटामिन ए के स्रोत हैं विटामिन बी ट्वेल्व की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि यहां के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं जितने तरह के फल मौसमी फल खाते हैं सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन बी ट्वेल्व कभी कमी हो जाए ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं सस्ते हैं कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं हर जगह होते हैं सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहां उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाजार से खरीदो पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल दो साल पांच साल दस साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कही विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोस की गोलियां ले आते हैं कैल्शियम सेंडोस की सैकड़ों रुपए की गोलियां आती हैं बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत किसी को चूना खाओ चूना लगाने के लिए नहीं है खाने के लिए ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में अंग्रेजों से सीख सीखकर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत चूना खाओ ये चूना खाने के लिए है हाँ बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तम्बाकू के साथ मत खाओ उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर गेहूं के दाने के बराबर दही में नहीं तो दाल में नहीं तो सब्जी में नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है शायद ही किसी देश में होगा वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं वो चूने का पत्थर ही है जो बीसियों तरह के उद्योग में जा रहा है वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर करेगा तुम क्या डॉक्टर हो तुमको क्या मालूम है लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से एक तो परंपरा से आई हुई है बात चूना उसके दादाजी खाते थे दादाजी के दादाजी खाते थे वो भी खाते थे देखा है उसने फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सेंडोज की गोलियां खा खाकर कर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना क्योंकि आप जानते हैं सेंडोज जो है विदेशी कंपनी है उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में गैर जानकारी में हो रहा है अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए थोड़ी शिक्षा दीजिए सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे अपने परिवार को भी बचाता रहे बहुत दुख होता है कि भारत में 60 से 70 प्रतिशत बीमारियां खराब पानी के कारण है गंदे पानी के कारण है अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को यह बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो उबाल करके पियो छान करके पियो इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण खराब पानी के कारण तो ये साधारण साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें शिक्षित करते रहें तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं मैं एक विषय पर और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और भी गंभीर एक विषय है जो मुझे आपसे कहना है और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक कानून में संशोधन किया है और उस संशोधन के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया हमारे देश में एक कानून चलता रहा इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में मैं आपसे बता रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था इस देश में एक कानून बनाया था इंडियन पेटेंट एक्ट उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं रखी गई थी कि जैसे पेटेंट की जो व्यवस्था है पेटेंट आप जानते हैं कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का या कंपनी का किसी एक दवा के ऊपर विशेष दवा के ऊपर तो पेटेंट का कानून श्रीमती गांधी ने 1970 में बनाया उसमें व्यवस्था यह की गई कि कोई भी दवा कंपनी भारत में अगर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी या पेटेंट मांगेगी तो किसी भी दवा को प्रोडक्ट के रूप में पेटेंट नहीं दिया जाए सिर्फ उस दवा के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाए मान लीजिए कोई एक दवा है एक्स वाई जेड उसका नाम है उसको बनाने की कोई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पेटेंट किया जाएगा ना कि उस दवा को पेटेंट किया जाए यह श्रीमती गांधी ने कानून बनवाया था संसद में बहुत बहस हुई थी इस कानून पर लेकिन संसद ने इसको पास किया था इस कानून में और एक धारा जोड़ी गई थी कि जिस व्यक्ति को या कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा वो प्रोसेस का होगा प्रक्रिया का होगा और अधिकतम पांच से सात वर्ष का होगा सात वर्ष के बाद वो पेटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर उस प्रक्रिया में किसी को भी बनाने का अधिकार होगा फिर उसमें एक तीसरी व्यवस्था यह की गई थी कि जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने पेटेंट लिया वो कंपनी अगर पेटेंट लेने के दो साल के अंदर अपनी दवा का उत्पादन नहीं करेगी तो उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा किसी दूसरे को दे दिया जाएगा फिर उसमें एक चौथी व्यवस्था थी वो ये कि जब भी किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट मिलेगा किसी भी एक दवा पर उस दवा को वो बाहर से आयात करके नहीं ला सकेंगे उसका भारत देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा नहीं तो पेटेंट उनका खत्म कर दिया जाएगा फिर उसमें और एक व्यवस्था की गई थी जो बहुत बढ़िया रही इस देश में कि भारत में दो तरह की चीजें हैं दुनिया में हैं एक होती है डिस्कवरी और होता है इन्वेंशन तो जो डिस्कवरीज हैं उनको कभी पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन्वेंशंस को पेटेंट दिए जाएंगे तो डिस्कवरीज को पेटेंटेबिलिटी के बाहर रखा गया और इन्वेंशन जो है आविष्कार उनको ही पेटेंट प्रदान किए जाएंगे ऐसा करके एक बहुत बढ़िया कानून बना था 1970 में आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1970 में यह कानून बना था इसके पहले क्या था उन्नीस से पहले भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पेटेंट कानून चल रहा था अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था राज किया था तो उन्होंने भारत में एक पेटेंट का कानून बनाया था सबसे पहले अठारह में बनाया था उसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट अठारह में उस कानून को अंग्रेजों ने 1911 में आकर थोड़ा संशोधित किया था और फिर दोबारा से बनाया था उस कानून के आधार पर भारत में उन्नीस तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी उन्नीस में श्रीमती गांधी ने यह कहा कि ये कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ हमको बदल करना चाहिए था उन्नीस नहीं लेकिन हम नहीं कर पाए लिहाजा अब हम इस कानून को बदलेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इस देश में उन्नीस में तो उन्होंने संसद में सबसे पहला ऐलान किया था कि मेरी प्राथमिकता में कुछ ऐसे काम है जिनको मैं करना चाहूंगी उसमें से एक काम है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कुछ कानून को मैं रद्द करना चाहती हूं उसमें से सबसे पहला कानून इंडियन पेटेंट एक्ट 1911 वाला तो 1911 के पेटेंट एक्ट को श्रीमती गांधी ने खत्म किया था क्योंकि 1911 के पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट के पेटेंट की व्यवस्था थी प्रोसेस के भी पेटेंट की व्यवस्था थी दूसरा उन्नीस के पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो होता था वो कम से कम 20 साल के लिए होता था माने किसी दवा पर किसी कंपनी को पेटेंट अगर मिल गया तो 1970 के पहले वो कंपनी 20 साल तक अकेली दवा बनाती थी उसको और बाजार में बेचती थी मोनोपोली पूरी तरह से उस कंपनी की होती थी 20 साल तक दूसरी कोई कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी उन्नीस के पेटेंट एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया फिर उस दवा को वो भारत में ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता वो दवा को बाहर से भी इंपोर्ट करके ला सकते थे माने सारे उल्टे प्रावधान थे 1911 के पेटेंट एक्ट में श्रीमती गांधी ने वो सब रद्द कर दिए और एक भारतीय तरीके का भारत की जरूरत का पेटेंट कानून बनाया और इसी पेटेंट कानून के बदौलत भारत देश में दवाओं का और चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो आज हमारी आंखों के सामने है अब एक गंभीर परिस्थिति आई है देश के सामने अब वो परिस्थिति आई है कि बाहर के देशों से आने वाली विदेशी कंपनियों ने 1970 का पेटेंट एक्ट बदलवा लिया है और भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर एक नया पेटेंट कानून इस देश में लागू करा दिया है जो नया पेटेंट कानून इस देश में लागू हुआ है उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के जमाने वाले पेटेंट कानून में होते थे जैसे नया पेटेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि किसी भी डिस्कवरी को और किसी भी इन्वेंशन को भारत में पेटेंट दिया जाएगा दूसरा उसका प्रावधान यह है कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होगी तीसरा प्रावधान यह है कि किसी भी दवा के प्रोडक्ट को भी पेटेंट किया जा सकेगा प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकेगा चौथा प्रावधान यह है कि भारत के बाहर की कोई कंपनी अगर लाइसेंस लेती है भारत में दवा उत्पादन का और उसको किसी दवा पर पेटेंट हासिल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी उस दवा का भारत में उत्पादन करे वो विदेशों से भी आयात करके उस दवा को भारत में ला सकती है और इस देश में बेच सकती है माने सारे के सारे अंग्रेजों के जमाने वाले कानून के प्रावधान अभी के कानून में आ गए हैं जो इस समय देश में चल रहा है इसने हमारे देश की व्यवस्था को बदलना शुरू किया और व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि जो दवाएं पहले बाजार में सस्ती कीमत पर आसानी से उपलब्ध थी वो अब इस पेटेंट कानून के बाद विदेशी कंपनियों की मोनोपोली में चली गई हैं वो दवाएं और कंपनियों ने रातों रात उनके दाम बढ़ा दिए हैं और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं भारत के बाजार में उपलब्ध हैं वो थोड़े दिन पहले तक भारतीय पेटेंट कानून से संचालित थी 1970 वाले से अब सरकार ने वो 1970 वाला कानून बदल दिया अब वो दवाएं संचालित हैं नए कानून से जो पूरी तरह से अंग्रेजीयत वाला है इस नए कानून के आते ही जो कैंसर की दवाएं 8, 10, बारह हजार रूपये में उपलब्ध थी अब उनकी बाजार में कीमतें 1.5, 2 लाख रूपये तक पहुंच गई और बड़े बड़े चिकित्सकों को मैंने यह चिंता करते देखा है वो ये कहते हैं कि पहले जो दवाएं 8-10 हजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी कैंसर के इलाज में अब उन्हीं दवाओं के लिए लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपए तक एक आम आदमी को खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो दवाएं बनाने का अधिकार और बेचने का अधिकार कुछ कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया है सब कंपनियां उन दवाओं को नहीं बना सकती और नहीं बेच सकती क्योंकि पेटेंट नहीं पहले बिना पेटेंट के थी जिसको अंग्रेजी में ऑफ पेटेंटेड कहा जाता है वो दवाएं अब वो सब पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। हमारे भारत के बाजार में एक छोटा सा सर्वेक्षण अभी किया और ये जानने की कोशिश की कि, कि कितनी दवाएं हमारे देश में हैं जो पेटेंट के दायरे में आई हैं, तो आपको मैं ग्रुप के हिसाब से बताना चाहता हूं एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं सभी एंटीबायोटिक दवाओं में चालीस दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई हैं फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं हैं बाजार में उनमें से अट्ठानवे प्रतिशत दवाएं 98 एट पेटेंट के दायरे में आ गई हैं फिर उसके बाद जो एंटीफंगल दवाएं हैं वो लगभग उनहत्तर प्रतिशत पेटेंट के दायरे में आ गई हैं फिर उसके बाद हृदय रोगनाशक कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन जिनको आप कहते हैं वो दवाएं करीब करीब चौहत्तर पेटेंट के दायरे में आ गई हैं फिर उसके बाद दर्दनाशक जो दवाएं हैं दर्द निवारक जो दवाएं हैं वो करीब 78 प्रतिशत पेटेंट के दायरे में आ गई हैं और फिर उसके बाद जो एंटी डायबिटिक मधुमेहनाशक दवाएं हैं वो करीब 55 प्रतिशत पेटेंट के दायरे में आ गई हैं और अस्थमा नाशक एंटीअस्थमेटिक जो मेडिसिन है वो सैंतालीस पेटेंट दायरे में आ गई है जो कॉन्ट्रेसेप्टिव मेडिसिन है वो करीब अठासी पेटेंट के दायरे में आ गई है और जो एंटी अल्सर दवाएं हैं अल्सर रोधी वो करीब पैंसठ प्रतिशत पेटेंट दायरे में आ गई हैं और जो ल्युकेमिया के काम में ल्युकेमिया इलाज में ल्युकेमिया रोधी दवाएं जो मानी जाती हैं, वो 32 प्रतिशत पेटेंट के दायरे में आ गई मतलब कुछ ही दवाएं हैं जो अब पेटेंट दायरे के बाहर हैं एंटी बैक्टीरियल में तो सिर्फ दो दवाएं हैं जो पेटेंट डायरे के बाहर है और दूसरे ग्रुप्स में किसी में 20-25, किसी में 40 प्रतिशत तक इसका मतलब यह है कि जो दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई अब उनके ऊपर एकाधिकार किसी कंपनी का हो गया मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं मेरे हाथ में एक बॉल पेन है अगर इस बॉल पेन के ऊपर मुझे पेटेंट मिल गया तो आप जान लीजिए इसको बनाकर बेचने का बीस साल तक अधिकार मेरे हाथ में रहेगा कोई भी दूसरा इस बॉल पेन को न बना सकेगा न बेच सकेगा अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने और कंपनी ने इस बॉल पेन को बनाकर बेचने की बाजार में कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मुकदमे में जीत मेरी होगी और उस कंपनी को ताला लग जाएगा लिहाजा कोई भी कंपनी बाजार में मेरे कंपटीशन में नहीं उतर सकती एक तरफ सारी दुनिया में यह शोर किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन करो ताकि कंपटीशन बढ़े ग्लोबलाइजेशन करो लिबरलाइजेशन करो ताकि प्रतियोगिता बढ़े कंपटीशन बढ़े दूसरी तरफ पेटेंट की व्यवस्थाओं के माध्यम से एकाधिकार करने की कोशिश और साजिश इस देश में शुरू हो गई और यह पेटेंट की व्यवस्थाओं में सबसे खराब एक नियम है वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट गै माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसी को दिया जाएगा चाहे उसको जरूरत हो या उसको जरूरत ना हो उसका पेटेंट क्लेम बिल्कुल निर्दोष हो या नहीं हो लेकिन एप्लीकेशन पहले दिया है तो उसी का होगा मान लीजिए मैंने भारत के पेटेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक दाखिल किया एप्लीकेशन किसी पेटेंट के लिए और मुझसे एक घंटे पहले किसी और कंपनी ने दाखिल कर दिया वही पेटेंट तो मुझे नहीं मिलेगा उस कंपनी को मिले भले ही मेरा क्लेम कितना भी जेन्युन हो ऐसी स्थिति में भारत के बाजार में अब विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे एकाधिकार बढ़ गया है और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है इस देश में दवाओं के दाम अंधा धुंध बढ़ा दी इतनी महंगी कर दी हैं दवाएं कि अब आम आदमी के बस में इलाज नहीं रह गया और इन कंपनियों का आखिरी उद्देश्य क्या है पेटेंट हासिल करके एकाधिकार बीस साल के लिए अपने हाथ में रखना माने 20 साल तक वो दवा बनाएं वही बेचें पूरा मुनाफा वही कमाएं, दूसरा कोई उस दवा को ना बना सके ना बेच सके आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जरूरी दवाएं बना रही थी एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में बनाने के लिए कंपनी बनी थी जिसका नाम है आईडीपीएल इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आईडीपीएल की ज्यादातर इकाइयां अभी बंद हो गई इस कानून के आने के बाद क्यों आईडीपीएल जो कुछ बनाता था सस्ती कीमत पर बाजार में बेचता था अब उन दवाओं पर विदेशी कंपनियों का पेटेंट हो गया अब आईडीपीएल ना उनको सस्ता बना सकता है ना बेच सकता है अब वही कंपनियां उनको बेचेंगी जिनके हाथ में उसका पेटेंट है आईडीपीएल के पास कोई एक दवा बनाने के बीस प्रोसेस हो सकते थे लेकिन वो सारे प्रोसेस अब उनके धरे के धरे रह गए क्योंकि विदेशी कंपनी के हाथ में वो पूरा एकाधिकार चला गया अब परेशानी ये हो रही है कि जो जरूरी दवाएं थी जीवन रक्षक दवाएं थी वो बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही हैं फालतू की दवाएं बेकार की दवाएं बाजार में भरी जा रही हैं और भारत के लोगों का सादा खून चूस चूस कर ये विदेशी कंपनियां लूट कर ले जा रही जिन कंपनियों के हाथ में ये सारी की सारी पेटेंट व्यवस्था आई है इन कंपनियों के कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये कितना हमारे देश में पेटेंट की व्यवस्था से लूटने के लिए तैयार बैठे हैं पैसे को और कितना पैसा ये हमारे देश से लेकर जा रहे हैं हमारे देश की सरकार एक गलत बात पूरे देश में प्रचारित कर रही है वो ये बात प्रचारित कर रही है कि भारत में विदेशी कंपनी आती है तो पैसा लेके आती है और उनकी पूंजी से देश का विकास होता है और उस पूंजी के विकास के कारण हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं पेटेंट एक्ट की मैं आपको कुछ दो चार विदेशी कंपनियों के नाम लेके बताता हूँ कि जो आती हैं भारत में तो पूंजी क्या लाती हैं और लेके कितनी चली जाती है एक विदेशी कंपनी है फाइजर हमारे देश में आई सन उन्नीस में और उन्नीस में इसने व्यापार शुरू किया मात्र दो लाख रुपये से दो लाख रुपए की पूंजी निवेश करके फाइजर ने भारत में व्यापार शुरू किया आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि फाइजर जैसी इतनी बड़ी कंपनी अमेरिका की यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी भारत में सिर्फ दो लाख रुपए लेके आई हां इनका भारत के पूंजी बाजार में जब प्रवेश हुआ तो इनिशियल पेड अप कैपिटल भारत में आने के समय जो उन्होंने रकम लाई बाहर से अमेरिका से वो दो लाख रूपये की थी और दो लाख रुपए से व्यापार शुरू किया 1950 में और एक साल में ही इन्होंने सिर्फ एक साल के व्यापार में भारत से जो पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर दिया वो 585 लाख रुपए एक ही साल में 585 लाख रुपए माने पांच करोड़ 85 लाख रुपए दो लाख रुपए लेके आए 585 लाख रुपए पहले ही साल में कमा के ले गए माने उनकी जो भारत में पूंजी लगी उस पर कितने सौ प्रतिशत वो लूट कर ले गए अंदाजा लगाइए और आज इस पेटेंट व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है माने जिस अमेरिकन कंपनी के लिए पेटेंट कानून बदला गया वो यही कंपनी है फाइजर तो जब आने के पहले साल में हजारों प्रतिशत मुनाफा वो ले जाती है तो आज तो उसकी भारत देश से ले जायी जाने वाली रकम सैकड़ों करोड़ रूपये में 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो दिखाते हैं पिछले साल के उनके बैलेंस शीट में आए थे 2 लाख रुपए लेकर अब 2009 के साल में 2008-2009 के साल में नेट प्रॉफिट वो 180 करोड़ ले गए और पहले ही साल में 585 लाख रुपए ले गए आप अंदाजा लगाइए पूंजी वहां से वो लाते नहीं है यहां से लूट कर ले जा रहे और इसीलिए वो भारत में आ रहे हैं भारत में कोई धर्मादा खाता खोलने के लिए नहीं आ रहे और एक कंपनी का बताता हूं बायर नाम की एक कंपनी है यह भारत में आई उन्नीस में 4 लाख रुपए की इसकी पूंजी भारत में लगी और पहले ही साल में 232 लाख रुपए इसने कमा लिए, बायर ने फिर उसके बाद एक कंपनी है ग्लेक्सको ये भारत में आई 1947 में और 36 लाख की पूंजी से इसने व्यापार शुरू किया और पहले ही साल में तीन लाख रूपये इसने लूट लिए इस देश में से पहले ही साल व्यापार के पहले ही वर्ष में फिर एक साइनामिड नाम की कंपनी है इसने भारत में उन्नीस में व्यापार शुरू किया एक लाख पचास हजार रुपए से और पहले साल में इसने 175 लाख रुपए ले लिए इस देश में से कमा के फिर एक रिचर्डसन हिंदुस्तान करके कंपनी है 1964 तो में शुरू हुई आप हंसेंगे बीस हजार रुपये से इसने व्यापार शुरू किया रिचर्डसन हिंदुस्तान में और पहले ही साल में इसने पचास लाख रुपए कमा नेट प्रॉफिट के रूप में सेंडोज ने 1947 में भारत में व्यापार शुरू किया मात्र 10 लाख रुपए से और पहले ही साल में सेंडोज ने 117 लाख रुपए कमा लिए फिर उसके बाद सीवा गायगी ने 1947 में काम शुरू किया 3 लाख रुपए से और सीवा गायगी ने पहले ही साल में एक लाख रुपए कमा लिए इस देश में से। तो विदेशों से आने वाली कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज्यादा पूंजी पहले साल में ले जाती हैं तो पूंजी बाहर से भारत में आती नहीं है भारत की पूंजी बाहर जाती है और अब ये जो नया पेटेंट कानून आ गया इसके बाद तो ये लूट और ज्यादा होने वाली है क्योंकि पुराने पेटेंट कानून में तो इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहता था नए पेटेंट कानून का तो वो सारा नियंत्रण ही खत्म हो गया आपके मन में एक प्रश्न आएगा वो ये कि पेटेंट की व्यवस्था तो नई दवाओं पर होती है हां सैद्धांतिक रूप से तो यह बात सही है नई दवाओं पर होती है लेकिन जिन दवाओं पर इन कंपनियों को पेटेंट मिल जाता है वो दवाएं नई हों हमेशा यह जरूरी नहीं होती हैं पुरानी दवाओं में थोड़ा परिवर्तन करके उनको नया बना लिया जाता है थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं मामूली सा परिवर्तन करते हैं और वो नई दवा के रूप में रजिस्टर हो जाती है तो अब तक उन्होंने लूटा पुरानी दवा बेचकर अब उसी में थोड़ा मामूली परिवर्तन करके उसको नया बना दिया दवा मूल रूप से वही पुरानी है अब पेटेंट व्यवस्था में लाके उसको और 20 साल मोनोपोली लेकर लूटेंगे बाजार को तो ये एकाधिकार का मामला बड़ा खतरनाक है और भारत सरकार ने यह पेटेंट कानून लागू कर दिया और इस पेटेंट कानून के बाद देश में धड़ल्ले से विदेशी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं एक छोटा सा अभ्यास करने की कोशिश की हमने कि पेटेंट कानून बदलने के पहले और पेटेंट कानून बदलने के बाद कंपनियों के मुनाफे में कितना अंतर आया है तो आप हैरान हो जाएंगे जब तक 1970 का पेटेंट कानून इस देश में लागू था कंपनियों के मुनाफे में एक एक हजार प्रतिशत और कहीं कहीं तो 20 बीस हजार प्रतिशत का मुनाफा बढ़ गया पेटेंट कानून लागू होने के बाद क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ गई पेटेंट के कानून लागू होने के पहले वो दवा बाजार में 10, 12, 15 रुपए में उपलब्ध थी पेटेंट कानून लागू होते ही वो दवा साढ़े छह सौ में हो गई 10 टैबलेट की स्ट्रिप कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की पेटेंट कानून के पहले 25 बाईस 23 रुपए में बाजार में थी वही 10 टैबलेट की स्ट्रिप अब बाजार में 740 रुपए की हो गई ऐसी पचासीयों दवाएं हैं जिनका हमने बाजार से सर्वेक्षण करके निकाला कि पेटेंट के पहले 10, 12, 15, 20 रुपए में 10 टैबलेट मिल रही है पेटेंट कानून बदलते ही साढ़े सात सौ आठ सौ ग्यारह सौ में 10 टैबलेट हो गए इतनी महंगाई बढ़ गई दवाओं के क्षेत्र में और यह महंगाई आप सभी डॉक्टर महसूस करते होंगे पिछले 8, 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ी है क्योंकि पिछले आठ दस वर्ष पहले ही यह पेटेंट कानून बदला गया उन्नीस में सरकार ने यह पेटेंट कानून बदला और पूरी तरह से 2001 में इसमें पूरी ताकत से देश में लागू करा दिया अब इस पेटेंट कानून में हमारे देश की स्थिति और हमारी कंपनियों की स्थिति कमजोर होती जा रही है अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की ताकत इसमें बढ़ती चली जा रही है तो आप बोलेंगे इसमें क्या करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी डॉक्टरों की मदद से इस देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए कि ये पेटेंट के दायरे में दवाओं के आने के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं और विदेशी कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू की है जो लूटखोरी शुरू की है उसके ऊपर नियंत्रण भी आप सभी लोग लगा सकते हैं कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं जिनके लिए ये सारा खेल हो रहा है जैसे फाइजर है जैसे एली लिली है जैसे ग्लेक्सको स्मिथलाइन बीचम है जैसे सेंडोज है जैसे व्रो वेलकम है ऐसी चुनी हुई दुनिया की पचास कंपनियां हैं जो इस समय भारत में हैं, उनके लिए ये सारा पेटेंट कानून बदला गया और उन्होंने जबरदस्त लॉबिंग करके सरकार के अधिकारी और नेताओं के स्तर पर घुसखोरी फैलाकर इस कानून को अपने पक्ष में करवा लिया आम आदमी को पता ही नहीं चला कि पिछले 8-10 वर्षों में दवाओं की जो कीमतें अंधाधुंध बढ़ी हैं, वो किसी कानून के बदलने से बढ़ी हैं, ना कि बाजार में रॉ मिटीरियल की कीमत बढ़ने से हमको कई बार ऐसा लगता है कई हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो कहते हैं कि शायद 8-10 वर्षों में जो मूल दवाएं हैं जो रॉ मिटीरियल है जो केमिकल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी होंगी इसलिए दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं आपको हैरानी होगी जानकर की कई मूल दवाओं की कीमतें पिछले दस साल में घटी है बिल्कुल घटी है मैं बताता हूँ एक दवा है एक खास तरह की दवा नाम नहीं ले रहा हूं उसका 24000 रुपए किलो के आसपास थी 10 साल पहले अब वो दवा हजार बारह सौ किलो के आसपास इस देश में बन रही है इतनी कीमत उसकी कम हुई है 36-37000 रुपए किलो की एक मूल दवा थी आज वो 7-800 रुपए किलो में बन रही है तो आठ दस वर्षो में मूल दवाओं की कीमतें रसायनों की कीमतें घटी है फिर भी बाजार में बिकने वाली जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी कीमतें हजारों प्रतिशत बढ़ी हैं। उसका कारण है पेटेंट का कानून और किन्हीं कंपनियों की पूरे बाजार पे मोनोपोली और उनका एकाधिकार आप इन कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती दे सकते हैं और इनके एकाधिकार को तोड़ सकते हैं आप बस थोड़े से जागरूक हो जाए थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो जाएं और थोड़ा सा देश के बारे में ज्यादा सोचना आप शुरू करें तो बहुत आसानी से इन कंपनियों के इस पूरे दुष्चक्र को आप तोड़ सकते हैं और इनको जमीन पर ला सकते हैं बस आपको एक ही बात करनी है और वो बात हमारी नहीं है मेरी नहीं है महात्मा गांधी की सिखाई हुई और बताई हुई है महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है ये गांधी जी कहा करते उन्नीस 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को ये कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें उसके बाद यह गुलामी टूट जाएगी और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है उनका मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है भारत से जो लूट लूटकर वो पैसा ले जा रहे हैं दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है रात रात बढ़ता जा रहा है पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में आज बड़े आराम से हर साल बत्तीस से पैंतीस हजार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं वो लूट के ले जा रहे हैं यहां से फाइजर है ग्लेक्सको है एली लिली है स्मिथलाइन बीचम है मैंने आपको बताया सीवा गायगी है सेंडोज है वो रोज वेलकम है ऐसी 50 से कंपनियां हैं इनको आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन चिकित्सा क्षेत्र में इन कंपनियों का नाम सुनते हैं मेरी आपसे सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि इन कंपनियों ने सरकार को तो खरीद लिया नेताओं को तो खरीद लिया और हमारे विधायकों को सांसदों को भी खरीद लिया और उनकी मनमर्जी का कानून पास करा लिया संसद में और भारत की कोई विधानसभा इस कानून का विरोध न करे इसके लिए विधानसभाओं से पहले अनुमति उन्होंने ले ली तो ये सब काम उन्होंने करके खेल अपना खेल लिया लेकिन मेरा कहना है कि आप चिकित्सक बंधु अगर इकट्ठे हो जाएं और एक संकल्प ले लें तो इन सारे विदेशी कंपनियों ने ये जो खेल खेला है इसको आप उलट सकते हैं और इनके षडयंत्र को नाकाम कर सकते हैं बस आपको एक ही चीज का प्रयोग करना है बहिष्कार बहिष्कार और बहिष्कार मैंने आपसे शुरू में एक निवेदन किया था वो ये था कि आप गैर जरूरी दवाएं प्रेस्क्रिप्शन में ना लिखें फालतू दवाएं ना लिखें गैर जरूरी हेल्थ टॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें फालतू दवाओं के हेल्थ टॉनिक ना लिखें इसके साथ साथ एक विशेष निवेदन मेरा यह है कि विदेशी कंपनियों की दवाएं आपके प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ना लिखें क्योंकि हमने बाजार में यह पूरा सर्वेक्षण कर लिया है कि विदेशी कंपनियों की एक भी दवा ऐसी नहीं है जो भारत में बनती नहीं है जिसका स्वदेशी विकल्प नहीं सभी विदेशी कंपनियों की दवाएं कैंसर से लेकर और साधारण दवाएं सर्दी खांसी जुकाम तक भारत के बाजार में उपलब्ध हैं उनके स्वदेशी उत्पादक हैं और स्वदेशी विकल्प हैं तो जब विदेशी कंपनियों के दवाओं के स्वदेशी विकल्प बाजार में हैं तो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में वो डालना है और इतने से ही पूरे देश में एक नई चेतना का आरंभ हो जाएगा एक नए युग का आरंभ हो जाएगा तो आप सभी चिकित्सक बंधुओं से बहनों से मेरी यही विनती है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो ध्यान रखें फाइजर कंपनी की कोई दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में ना आए ग्लेक्सको की कोई दवा ना आए स्मिथलाइन बीचम की ना आए व्रोज वेलकम की ना आए सेंडोज की ना आए जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां एली लिली की ना आए यह एल तो इतनी खतरनाक कंपनी है अमेरिका से भारत में आ गई है इसका लक्ष्य है कि भारत की हर बड़ी कंपनी को खत्म किया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए आपको मालूम है भारत की एक बहुत बड़ी स्वदेशी दवा कंपनी हुआ करती थी रैन वैक्सी आप जानते हैं रैन वैक्सी जिसने सारी दुनिया में नाम कमाया सस्ती दवाएं अच्छी दवाएं और भारत का निर्यात बढ़ाकर भारत का गौरव बढ़ाया उस रैन को इस एली कंपनी ने रातों रात खरीद लिया आप बोलेंगे जी कारण क्या कारण बहुत स्पष्ट है कि एली लीली आई है अमेरिका से और उनके पास जो पूंजी का आधार है वो रेनबेक्सी से हजारों गुना बड़ा है एली लीली चाहे तो हिंदुस्तान की 20 बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है क्योंकि उनका पूंजी आधार बहुत बड़ा है और वो पूंजी आधार बड़े होने का कारण क्या है वो लोग बहुत अमीर है ऐसा नहीं है उनके पूंजी आधार के बड़े होने का एकमात्र कारण है अपना दुर्भाग्य और वो दुर्भाग्य ये है कि जब एली भारत में एक डॉलर लेके आती है तो वो भारत में 50 रुपए हो जाता यह दुर्भाग्य है हमारा कभी हम जब आजाद हुए थे 1947 में तो लगभग डॉलर और रुपया बराबर था लेकिन आजादी के तिरसठ सालों में रुपये का अवमूल्यन इतना हुआ है कि अब 50 रुपया एक डॉलर के बराबर है तो एलई जब एक डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में करती है तो सीधे पचास रुपये में वो बदल जाता है और हमारे देश की किसी रैनबैक्सी के लिए वो एक रुपया डॉलर नहीं हो पाता है वो पचास रुपए में डॉलर आता है तो आप जरा इसका अंदाजा लगाइए कि एलीली अपनी एक इकाई के खर्चे से भारत की किसी कंपनी की पचास इकाई खरीद सकती है फिफ्टी यूनिट सिर्फ एक यूनिट खर्च करके वो फिफ्टी यूनिट पचास इकाई खरीद सकते हैं यह उनके पूंजी के आधार के बड़े होने का कारण और जब तक ये आधार उनको उपलब्ध है एक डॉलर पचास रुपए का तब तक वो आकर भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को सस्ते से सस्ते में खरीद लेंगे अब आप चाहें तो भारत को इस बुरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां तो लूट लूट के ले ही जाने वाली हैं मैंने आपको बताया कि जब वो आई थी तो दो चार लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और पहले ही साल में इतना गुना कमा के ले गई अब तो और ज्यादा लूट उनकी बढ़ गई है अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इनका मुनाफा बढ़ता जाएगा और इनका बाजार पर एकाधिकार बढ़ता जाएगा तो भारत के लिए तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर खतरनाक है मरीजों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक तो आप इसमें एक बड़ी मदद करिए देश को इस समय आपकी बहुत जरूरत है आपकी संवेदनशीलता आपकी होशियारी आपकी बुद्धिमता देश के एक बड़े अर्थव्यवस्था के हिस्से को बचाने में काम आए ये और भी बड़ी बात होगी आप मरीजों को बचा रहे हैं उनकी जान बचा रहे हैं उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इलाज देकर समाज में स्थापित करा रहे हैं ये काम में तो आप लगे ही हुए हैं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भी बचाने में आप लग सकते हैं मतलब मैं सीधा कह रहा हूं हर साल ये विदेशी कंपनियां दवा के क्षेत्र से जो लूट कर ले जा रही हैं वो पैसे को आप बचा सकते हैं और वो पैसे का गुणात्मक रूप से देश के विकास में उपयोग करा सकते हैं 35000 करोड़ रुपए सालाना अगर आप इस देश को बचत के रूप में दे सकें तो ये बहुत बड़ी रकम है इस देश के लिए कई राज्यों का बजट बन सकता है 35000 करोड़ रुपए से आप उसमें बड़ी भूमिका निभा दीजिए और वो भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्लिनिक में आपके ऑफिस में ये चुनी हुई 50 जो विदेशी कंपनियां हैं इनके नाम लिस्ट करके रख लीजिए और आप उनको ध्यान दीजिए कि जब भी प्रेस्क्रिप्शन पर आपका पेन चले तो ऐसी किसी मल्टीनेशनल का किसी विदेशी कंपनी की दवा का नाम आप ना लिखें उसके विकल्प में देशी स्वदेशी भारतीय दवाओं का नाम लिखें आप बोलेंगे सारे विकल्प उपलब्ध हैं हां सारे विकल्प उपलब्ध हैं एक भी विकल्प में कहीं कमी नहीं है हां यह जरूर हो सकता है कि आप और हम मिलकर एक सूची बनाए मेरे पास ये पचास कंपनियों के नाम हैं आप जब चाहेंगे आपको ये भेजे जा सकते हैं इनके बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट हैं किस किस ब्रांड नेम से ये दवाएं बेच रही हैं वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है और उनके विकल्प में उतने ही अच्छे भारत की स्वदेशी दवाओं के जो ब्रांड नेम है वो भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं ये पूरी सूची बनाकर आपको भेजी जा सकती है आपको सिर्फ उस पर आचरण करना है अमल करना है और इस देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है मैं आपसे विनम्रता पूर्वक इतना ही कहता हूं कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें ये हम बार बार कहते हैं और भारतीय दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अपने स्लिप पर लिखें ये मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूं ये कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आपको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर इस विचार पर अगर आ गए आगे आप गहराई से कोई काम करेंगे तो हम आप मिलकर बहुत बड़े अभियान को शुरू करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार